ये खूब आके फाड़ कर देख रहे थे उस समय हाथ डाल डालकर दोनों ही आखे फोड़ दी उसकी और बोलो बोले जब हमें पीटा जा रहा था उस समय पूछिए निकाल कर हंस रहा था एक ठोसा मारा वीरभद्र ने पूरी 32 बार कर दी किसी के हाथ तोड़ दिए किसी की टांग तोड़ दी ये सारे कार्य कर कर शिव गणेश जो है वो महादेव के पास चले गए और यहाँ बेचारे देवता ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ शिव जी के चरणों में अपराध हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो मूर्खों, जब जगह में मैं नहीं था भगवान विष्णु नहीं था तुम क्या करने गए थे बोले भाग लेने गए थे पर हुआ कि अपना ही भाग कम कर, कर आ गए किसी की आख कम तो किसी की लात कम किसी के दाँत कम किसी का हद कम तो आप हमें शंकर जी के क्रोध से शांति दिलवा दीजिए ब्रह्म जी ने कहा शंकर जी का नाम है आशुतोष अगर नाराज होते तो तुरंत मान भी जाते तो सबको कैलाश पर्वत लेकर गए आज देवताओं ने पहली मरतबा कैलाश का दर्शन किया हक्के पक्के हो गए देवता अब तक देवताओं को क्या घमंड हमारा स्वर खूबसूरत है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 कैलाश पर बरगद के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं उस समय वेद भगवान मूर्तिमान शरीर धारण कर कर शंकर जी से कथा सुनो श्रवण सुन करने के लिए आए तीर धाम रूप धारण कर वहां बैठे हैं। पवित्र नदियां बैठी है और हमारे भोले बाबा से क्या कर रहे हैं कथा श्रवण कर रहे थे कथा कह रहे थे व्यासगति पर बैठकर हमारे भोले बाबा महादेव अपने पिता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 बोले इनके दांत दे दीजिए तो भाई शिवजी ने कहा ये वेदांति रहेगा इसको दांत नहीं मिलेगी ये सत्तू घोल कर दाल का पानी पिएगा बस दांत का बड़ा विज्ञान है हमारे धर्मशास्त्रों में देखो जब बच्चे का जन्म होता, होता है उसके दांत नहीं होते क्यों दांत की आवश्यकता नहीं है मां के दूध पर निर्भय रहता है जब चार पांच साल में प्रवेश करता तो भगवान उसको दांत देना आरम्भ कर देते जिसको कहते दूध के दांत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 अब पूछिए बूढ़ा हो गया होगा पूछया तो शंकर जी ने विचार किया होगा बूढ़ा होगा दांत की क्या आवश्यकता आएगी वेदांति रे सत्तू घोल कर पी